पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र उन्नीस पाथ नैवेहना विनाशस्त विद्य न ही कल्याणतक दुर्गतित गति हे अर्जुन उसका इस लोक में ना परलोक में कोई विनाश होता है हे तात कोई भी कल्याण करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता प्राप्य पुण्यकृता लोकान उषिवा समाह. नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी थे योग भ्रष्ट पुण्यात्माओं के लोगों को प्राप्त होकर वहाँ बहुत काल तक निवास करके फिर उनके घर में जन्म लेता है जो शुचि और श्रीमान है अथवा योगिनामेव कुलति धीमता एक ति दुर्लभतरम लोके जन्म यदि यदीदृशम अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है लोक में इस प्रकार का जो जन्म है वह बड़ा दुर्लभ है तत्र तम बुद्धिसंगम लभते पौर्वदेहिक यतते चतो भूय संसिद्धौ गुरुनंदना वहाँ उसे पूर्वजन्म की योग वाली बुद्धि मिल जाती है और हे कुरुनंदन, हे अर्जुन वह फिर सिद्धि के लिए यत्न करता है पूर्वाभ्यासन तेन ह्रियते हवसोपि जिज्ञासूरपि योग शब्द ब्रह्माति वर्तते, वह उसी पहले अभ्यास से अवश्य होकर सिद्धि में खींच लिया जाता है योग का भी शब्द ब्रह्म से आगे निकल जाता है। प्रयत्नाद्य प्रयत्तम योगी संशुद्ध अनेक जन्म संसि तथो याति पराम योगी लगातार प्रयत्न करता हुआ धीरे धीरे सारे पापों को धोकर अनेक जन्मों की सिद्धि के अनंतर परम गति को प्राप्त हो जाता है विशेष वक्तव्य सूत्र उन्नीस कई भाष्यकारों ने इस सूत्र के भ्रांतिजनक अर्थ किए हैं इसका मूल कारण वाचस्पति मिश्र के भव प्रत्यय के संबंध में अयुक्त और विदेह तथा प्रकृति लेके प्रति संकीर्ण विचार है जिनका उन्होंने न केवल अनुकरण ही किया है किन्तु उनको और अधिक विकृत रूप में दिखलाने का यत्न किया है विज्ञान भिक्षु ने इन सब बातों का समाधान तो कर दिया है किंतु विदेह और प्रकृति लय का जो स्वरूप उन्होंने यहाँ तक सांख्य प्रवचन भाष्य में दिखलाया है वह स्वयं आपत्तिजनक है इसलिए अपने व्याख्या के समर्थनार्थ व्यास भाष्य का भाषानुवाद तथा तो अन्य सब संदेहों और भ्रांतियों के निवारणार्थ वाचस्पति मिश्र के तत्व वैसारदी और विज्ञान भिक्षु के योगवार्तिक वार्तिक का भाषानुवाद कर देना आवश्यक प्रतीत होता है भाषानुवाद विदेह देवों की असंप्रज्ञा समाधि का नाम भ्रह प्रत्यय है वे विदेह अपने संस्कार मात्र के उपयोग वाले चित्त से कैवल्य पद के समान अनुभव करते हैं वे अपने संस्कार के समान फल भोगकर लौटते हैं अर्थात आनंदानुगत भूमि में आसक्त योगी शरीर त्यागने के पश्चात एक लंबे समय तक विदेह अवस्था में कैवल्य पद के समान अनुभव करते हैं फिर अपनी पिछली योग भूमि की बुद्धि को लिए हुए इस लोक में ऊंचे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं इनको जन्म से ही असम समाधि की योग्यता होती है इसलिए उनकी समाधि भव प्रत्यय कहलाती है इसी प्रकार प्रकृति लय भी अपने साधिकार चित्त के अस्मिता प्रकृति में लीन होने पर कैवल्य पद के समान अनुभव करते हैं जब तक कि चित्त के अधिकार वश से पुनः इस लोक में नहीं लौटते अर्थात इसी प्रकार अस्मितानुगत भूमि में आसक्त योगी शरीर छोड़ने के पश्चात एक लंबे समय तक अस्मिता प्रकृति लय अवस्था में पद जैसी स्थिति को अनुभव करते हैं फिर इस लोक में ऊंचे योगियों के कुल में अपनी पिछली भूमि के योग की बुद्धि को लिए हुए जन्म लेते हैं इनको भी असंप्रज्ञा समाधि की जन्म से ही योग्यता होती है इसलिए इनकी समाधि भी भव प्रत्यय कहलाती है